विचार चल रहा था यम यम वापिस मरण भावम दे कलेवरमित चित नहीं आती थीन पाद लगभग भगवान का ले अंतिम पाद अपने तरफ से लिख दिया इस शास्त्र से प्रमाणित हो रहा है कि जो जैसा चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है वैसे ही हो हो जाता है लेकिन यानी को बात आएगा ये तो पुनर्जन की बात कही जा रही है मुक्ति का तो यह मामला है नहीं कहा से कहा श्लोक को प्रमाण कर देते हो वो श्लोक तो कह रहे पुनर्जन्म होगा उसका जैसा भावना करके शरीर चोट वैसा उसको शरीर मिलेगा यही श्लोक मुक्ति के लिए भी प्रमाण बन जाता है यदि निर्वण भाव उन पुनर्जन्म तदभाव में भी आप प्राप्त होती है ना यादृश भाव तदर्श भाव निर्गुण भाव है तो निर्णन को प्राप्त करेगा ठीक है मुक्त हो जाएगा निर्णु प्राप्त करने का मतलब इसलिए यह श्लोक उस तरह से भी हम घटा सकते हैं अत उभय तरह का है इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको समझाते हैं यह बात के साथ किस बोल रहे हो प्रश्नोपरिषद के आधार पर गीता का यह श्लोक का आधार बने प्रश्नोपनिषद ये नहीं प्राण मायादी प्राण तेजसा युक्त सह आत्मना यथा संकल्पित लोकम नहीं वाक्यास जयसा चित्त वाला रहेगा तेने उसी के द्वारा प्राण प्राण। प्राण में की हो जाता है प्राणा। फिर प्राणा और प्राण चेतन से युक्त तो होकर यहां से जाता है आत्मा के सहित कहा जाता है यथा संकल्प नहीं होती अपने संकल्प अनुरूप लोक को शरीर आदि को प्राप्त कर जाता है इस वक्त ज्ञान पर उदाहरता श्रुति स्मृति वाक्यभ्याम अंत्य प्रत्यय तो भावी जन्म पूर्व पक्ष कहता है आपसे उदाहर जो स्मृति गीता और श्रुति प्रश्नो परिषद इनसे वाक्य सिद्ध हो रहा है अंतिम प्रत्यय तो अंतिम चिंतन है ज्ञान भावना है उसके अनुरूप भावी जन्म की प्राप्ति का कथन कर रहा है न ज्ञानात्मुक्ति यहां ज्ञान से का बात आई है इत्या मुखदत तथा अभिधान मंगी करो ठीक कहा आपने पूर्व पक्षी कहता है शब्द मुखद जैसा शब्द श्रवण हो रहा है उससे तो स्पष्ट लग रहा है ये पुनर्जन्म की ही बात कहता है मुक्ति की बात नहीं कहा गया है ये आपने जो कहा वो हम भी स्वीकार करते हैं, मना नहीं कर प्रकरण प्रकरणानुसार है ना पुनर्जन्म ही अर्थ लेना ठीक है लेकिन यदि निर्गुण भावना करेगा तो ऐसा प्रश्न पर ये श्लोक से मुक्ति व्यर्थ निकल जाएगी अंत्य प्रत्यय तो नूनम भावी जन्म तथा सती निर्गुण प्रत्योपी सगुणोपास ना अंत्य प्रत्यय तो अंत्य प्रत्यय से भावी जन्म की कथा कहा है ऐसा जो आपने कहा नूनम में सत्यम एवं बिल्कुल ठीक कहा यह तथा जब ने स्वीकार कर लिया ना बस हमको इतने से तुम से मनाना है। ये को तुम स्वीकार करो बाकी हो, हो जाए कुत्ते की भावना कुत्ता बनेगा गावना गधा बनेगा जिससे प्यार होगा वही हो जाएगा जिसमें आसक्ति होगी वही हो जाएगा तुमने मान लिया ना बस तथा सती यदि आपने इस बात को मान लिया फिर ये भी बात मानना पड़ेगा क्या निर्गुण प्रत्यय प्रत्यय हो जाए तो क्या होएगा वो निर्गुण हो जाएगा खाना पड़ेगा ये था सगुणोपासना में बताया था आपको कि जा जाए संवादी भ्रांति को लेकर के केन्त में फल प्राप्ति हो जाता की प्राप्ति होता है उसी प्रकार से निर्गुण प्रति होने पर उसके पश्चात छूटते ही और निर्गुण को ही वो प्राप्त कर जाते खत्म तरी मरण काल ज्ञान इत्यत्र बोधी वाक्य दि आप हमारी बात को स्वीकार करते हो पूर्वता है फिर आपने मरण काल में ज्ञान से मोक्ष के सिद्धांत को स्थापित करने में इन दो वाक्यों को मैंने और स्मृति को प्रमाण रूप कैसे प्रस्तुत कर दिया इत्या संज्ञा तथा सती वह सिद्धांत यदि आप मान लेंगे अंत क्षण में जो हो भावना होगी वही उससे आगे होने वाला है इतने यदि आपने मान लिया तो यह बात भी सिद्ध हो जाता है तथा सती मैंने अंत्य भावी जन्म विनिश्चय सती अंत्य प्रत्यय से भावी जन्म का यदि आपने निश्चय कर लिया जैसा अंत्य प्रत्यय हो वैसा भावी जन्म होता है यदि ऐसा निश्चय कर लोगे तो सगुणोपासक से यथा इसलिए सगुणोपासक का जिस प्रकार से मरणावसरे पूर्व सुगुण ब्रह्माकार प्रत्यय हो मरणावसर में क्या होता है पूर्ण पूर्व अभ्यास पूर्व में पूर्ण रूपेण चित्त एकाग्र करके उसने सवुण ब्रह्म का उपासना किया अत जो है अंत में क्या होता है अभ्यास अवसार सवुण ब्रह्माकार प्रत्ये जाए थे श्रगुण ब्रह्माकार प्रति मन काल में होगा अतः मरणोत्तर काल में वह श्रवुण ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा एवं निर्गुणोपासक निर्गुण ब्रह्म गोचर प्रत्यो इसी प्रकार से यदि जीवन में निर्गुण उपासना किया है आपने तो मरण काल में क्या होगा निर्गुण ब्रह्म ही प्रत्ये उत्पन्न होगा जिसका आपने अभ्यास किया उसी का तो होगा जिसका चिंतन हमेशा करते रहोगे उसी का होगा चिंतन पैसे का करोगे तो पैसे ही बन जाओगे नोट बनके सब यहाँ पे घूमते रहोगे है? नोट बन घूमना है इतने सारे जीव बने हुए नोट देख लो आपके जेब में रहते सबके जेब में रहते हैं हर नोट घूमने विमान करो कर तो हो सकता है वजन रुपया बनेगा बेकार का नोट तो हल्का होता है ना पांच रुपए का क्वन भारी होता है भारी क्वन बनना हो भारी, भारी पैसों का आसक्ति करेंगे जैसी आसक्ति करोगे वैसे बनोगे जब मान लिया आपने तो ये भी मानो कि जैसे ने किया जीवन भर तो मरणावसर निर्गुण केवल तात्पर्य नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहने से नहीं होता जिंदगी में पढ़ रहा हूं इसे मेरे को अंतिम काल वही याद आया कि पढ़ पढ़ाऊ जरूर नहीं है निर्भर आपके अंदर से आसक्ति किसके प्रति आप पढ़ रहे हैं और दिमाग में कोई और चीज़ नाच रहा है किसी और चीज़ की आसक्ति है वासना है तो जितना भी पढ़ते रहे ऊपरी ऊपरी बात है ये हाँ उसकी वजह से अंतिम का समय वही चीज याद आएगा ये पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं आएगा सब भूल जाओगे इसलिए पढ़ाई में आसक्ति करो शास्त्र में आसक्ति हो जाए तो शास्त्र याद आएगा ये शास्त्रीय प्रति पूरा मोह हो आ जाए जग जाए कोई आपत्ति नहीं उसे उपनिषद शास्त्र के प्रति मोह जग जाए तो ये शास्त्र अब याद आएगा वहां तो समाधि भ्रांति क्या हो जाएगा शास्त्र के अगर पर आप पांप्रमाश में हो जाओगे शास्त्र तो बनोगे नहीं चिंता मत करो शास्त्र बन नहीं सकते आप अब क्या बनोगे यहां ग्रंथ में आसक्ति करोगे ग्रंथ को संभाल में लगा ग्रंथ विषय को, को भूल गया तो फायदा नहीं वो भी है ना ये ग्रंथ ही बना दो फिर और क्या हो गया कुछ उपषद पुस्तक प्रिंट तो करा जाएगा सब लोग इसको लेके घूमते रहेंगे आपको लेके घूमते रहेंगे हाथ में पढ़ते रहेंगे हम पुस्तक में भी आ आसक्ति मत करो पुस्तक में जो विषय उसमें आसक्त की शास्त्र में आसक्ति मतलब तो शास्त्र छपाओ पुस्तक में उसको सजा रहे है, हैं संभाल रहे वो भी संभालना जरूरी है उसका अपमान नहीं करना लेकिन उसमें आसक्त नहीं मुख्य है, आप है।, है।, है आपके, है। किस के आपके आ सकते मालूम नहीं रहता है खुद व्यक्ति को समझ में नहीं आता बहुत कठिन कभी लगता है किसी स्त्री में कभी लगता है कि पत्नी में कभी लगता है बच्चे में कभी लगता है कि अमुख चीज में कभी लगता है किसी में कभी लगता है नहीं गुरु में कभी लगता है नहीं शास्त्र में है अब पता ही नहीं चलता है मन कभी किस में कभी किस में आसक्ति दिखा देता है बड़ा चालाक है मन क्योंकि <laughs> जानता है आप जिसमें आसक्ति दिखा दे दिखा देगा ना मन अमुक चीज में आपकी गहरी आसक्ति है दिखा दे मन आपको या तो उसे पूरा करके भोग करके उसे विरक्त होना चाहोगे या तो उस समय उसे वरक्त हो जाओगे इसमें मन आपको जाने नहीं देता है आपको किस विषय में आ सकती है, चाल रहता है। विवेक होने नहीं देता इसके लिए अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी होता है विवेक छोटामी में कहा इसलिए अध्यात्म का द्वार मौन है सबसे पहले अध्यात्म के लिए वांग मौन सबसे प्रमुख द्वार बताया विवेक छोटा पड़े ना ज्ञान प्रकरण में तत्व तो तो प्रकरण में शुरू में आया तत्व तो तो प्रकरण में ही बात कह देते हैं साधन प्रकरण में भी नहीं बोला बल्कि बात तत्व प्रकरण में बोल रहे हैं ये बात साधन प्रकरण में आना चाहिए ज्ञान के साधारण के बारे में लेकिन तत्व प्रकरण के समापन पे बात कह देते हैं कि सबसे मुख्य साधन यदि अंदर की चीज को जानना चाहते हैं का मतलब क्या? यात्रा करके अंदर में किसके वास, प्रतिशाएं हैं किसके प्रति आपकी आसक्ति है ये जानना है तो सबसे पहला कहते हैं वो सबसे पहला दूसरा दूसरे में आवृत चक्षुंग देखते जाओ रोकना नहीं वृत्ति बनाना भी नहीं शुरू में ही करना पड़ता है वृत्ति को रोकना नहीं गंदी वृत्ति आ रही है आने दो वही वासना चलने दो सीनरी चलने दो और बनाने की कोशिश नहीं करना है तभी अंदर की चीज निकलना शुरू होगा नहीं तो पता नहीं चलेगा आपको आप बनाने लगोगे तो बेचारा दब गया पता कैसे चलेगा आपको अंदर क्या खचड़ा है आप जो आ रहे रोकोगे फिर ये तभी नहीं पता चलेगा वो सोचेगा इसको पसंद नहीं है इसको पसंद की चीज क्यों दिखाओ आपके पसंद दिखाते रहेगा वो पता नहीं चलगा असली क्या है सर रोकना नहीं बनाना नहीं होता हुआ को देखते रहना है आवृत चक्ष तब कहते हैं अपने आप मन आदि समन होना शुरू हो जाता है विवेक सम्मेत जागृत तब होता है नहीं तो विवेक जागृत नहीं होता only, stop, वो अच्छा है शुरू में सब स्टॉप नहीं होगा घंटों चलते रहता है डिपेंड होता है ना आपकी कचरा पेटी किस क्वालिटी की है सोने की कूड़ा डिब्बा है आपके भासंदा, चांदी का का का है है है है है कि कि लोहे मिट्टी अंदर क्या है। माल पर कितना देर चलेगा और आपके ऊपर भी निर्भर है कितने सात्विक है कितने राशि के तांशिक है आप देखते तो सोई जाएंगे तो कहेंगे वृत्ति तो सो गई आप भी सो गए विषय भी नहीं दिख रहा है तो फायदा नहीं इसलिए राज्य और सावी के सात्विक बैठना पड़ता है तब तो वृत्तियां खूब आएंगी रजुगुण अवस्था में तो बहुत वृत्तियां सब पटांग भी आएंगे अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे जिस सात्व खोते जाएंगे ये सब मिटते जाएंगे अपने आप शांत हो जाएगा तब गहराई में जो आसक्ति का विषय वो एक एक करके आने लगेंगे ढेरी वासनाएं तब आती है ऊपरी वासनाएं आना बंद हो गया लेकिन तब भी उस शून्य जैसा हो जाता है उस पर ही ध्यान करना शुरू कीजिए होइए तब गहरी चीजें ऊपर में आने लगी तब तो समझ में आता है हमारी आसक्ति आसक्तिन किन किन चीजों की और कैसी तो है सब कॉन्शियस लेवल बोलते हैं अंग्रेजी में सब कॉन्शियस भी छिपा हुआ जो चीज है वो पकड़ना शुरू में जो आप देखते हो तो कॉन्शियस लेवल की बात है शुरू बैठे हैं बैठे कॉन्शियस लेवल में जो चीजें वो आ रहे हैं जा रहे हैं ठीक है टेम्पोरी वाली पर से लड़ाई झगड़ा हो गया उसकी याद आ गई या कहीं और वो वो याद आ गया जाके चल रही हैं एक तरह से स्मृतियात्मक चलता है आपकी सामने जाए खराब और अच्छा जो भी आ रहा है आ तब सब कॉन्शियस की वासना तो धैर्य चाहिए ना आदमी को लगातार बैठे रहना है इसमें टाइम नहीं सोचना है अवधि नहीं सोचनी है रोज कितने घंटा बैठना पड़े भरोसा नहीं कितने महीना लगेगा वहां तक पहुंचने में कोई निश्चय नहीं इन लगे रहना पड़ेगा रोज आना जैसे आप शुरू में क्या करते लोग जब करो कहते तो बैठा तो है चार घंटा कहीं कहें जब छोड़ के बैठ जा बैठे रहो लेकिन जब करना नहीं अब तो वृत्ति बना रहे थे ना मंत्र की वृत्ति बना रहे थे आप अब बनाइए वो तो बैठी चुपचाप देखो हिलना नहीं जैसे जब करते बैठते रहते वैसे ही बैठे रहना है जब जो कर रहे थे, वो छोड़ना फिर देखो तो फिर धीरे धीरे सारी चीजें बनती करने का दो फायदा है एक तो अंतरंग शुद्धि हो रहा है मंत्र के वजह से और दूसरा बैठने की आदत पड़ गई नहीं तो बैठता कहा आदमी भागते करते रहता है जब के बहाने बैठेगा जब बैठ गया फिर अब जब करना छोड़ दिया जाए तब तो अंदर की इस दिन इनका कहना है कि देखो वो जो अभ्यास है अभ्यास करने का मतलब यह है इस पर बोल रहे थे ना अभ्यास करने का मतलब उसमें आसक्ति हो जानी चाहिए तब वो अंत में जिसका अभ्यास किया आसक्तिपूर्वक अभ्यास जिसकी हुई है उसी का स्मरण आ जाएगा यदि आसक्तिपूर्व निर्गुण का अभ्यास किए हैं तो अंत में निर्गुण का ही स्मरण आएगा प्रत्य हो जाए जनिष्यूण प्रत्यास वर्वे न मुक्ति पूर्व पक्ष कहते नहीं होगी ना इत्या सं कहते हैं अरे ब्रम की प्राप्ति को ब्रह्म मुक्ति को बात एक ही है शब्द वेद प्राप्ति मुक्ति दो शब्द प्रयोग कर रहे हो चालाकी कर रहे हो ब्रह्म प्राप्ति कहो मुक्ति कहो एक ही चीज है। शब्द भेदो रूपं रूपं अर्थतो मोक्षे तत् वह कुछ नहीं है ब्रह्म प्राप्ति का मतलब क्या वह नि्य निर्गुण स्वरूप ही है नाम मात्र किया था नाम मात्र से कह सकते हो प्राप्ति हो गई है मुक्ति हो गई है मोक्ष हो गया है ये सब शब्दों का प्रयोग करते रहिए प्राप्ति ही है जैसे संवादी ब्रह्म को ब्रह्म कह देते भ्रम दौड़ी है जब उसे विषय को प्राप्त हो ही गया इसका मतलब यथार्थ था लेकिन जब वो ज्ञान हुआ तब वो तो आपको मालूम हुई तो यथार्थ है प्राप्ति के बाद उसमें यथार्थ का ज्ञापन हुआ ना फिर भी आप उसे क्या कहते हैं भ्रम शब्द प्रयोग करते हैं उसी प्रगति यहाँ पर हम प्राप्ति शब्द प्रयोग कर देंगे इसे कहते हैं नित्य निगृण रूप नाम अर्थ तो मोक्षाप्ति वास्तव में मोक्ष ही है संवादि संवादि भ्रम शब्द प्रयोग करते हो उसी प्रगति शब्द मात्र प्रयोग हो रहा है प्राप्ति मुक्ति मोक्ष इत्यादि इत्यादि वह आपका स्वरूप ही है और कुछ नाम नित्यमिति उच्च था वह ब्रह्म नित्य है वह प्राप्त हो रहा है इत्यादि जो है आप नाम मात्र के लिए प्रयोग कर रहे हैं अर्थत मोक्ष के अलावा और कुछ नहीं है स्वरूप अवस्थिति मुक्ति कि स्वरूपावस्थिति का ही नाम मुक्ति करके श्रुति आ गई है तथा दृष्टान फिर सीधे क्यों नहीं बोलते हो मुक्ति करके ब्रह्म प्राप्ति सर्वस्थिति इस शब्द क्यों प्रयोग करते हो कहते हैं यथा संवाद भ्रम नाम मात्र ब्रह्म में नाम मात्र भ्रम शब्दों को प्रयोग कर देते हो कि वास्तव क्या है वो ज्ञान यथार्थ ज्ञान है क्योंकि फल भी आपको मिला है उसका वस्तु तो तत्वज्ञान में बदल वास्तव में क्या है वो तत्व ज्ञान ही है उसी पर सन मिल विरुद्धम निर्गुणोपासना है मुक्ति साधन तजन्य तो ज्ञान से मोक्षज्ञान मोक्ष साधन है इसीलिए कोई विरोध नहीं है न विरोधी सीधे निर्वण उपासन से मोक्ष नहीं होगा निर्वीनोपासना मानसिक क्रिया है हम भी मानते हैं से क्रिया से क्या होगा ज्ञान उत्पन्न होगा और ज्ञान से मोक्ष होगा परंपरा तो हो तयते धीर मूला विद्या अनिवर्तिगा अविमुक्तोपासन तारक ब्रह्म बुद्धिवत तत्साम जायते कहते हो निर्गुण उपासना में सामर्थ्य कि वो ज्ञान को पैदा करता है और उस द्या, कैसी ज्ञान को पैदा करता है वो भी मूला विद्या निवर्तिका दिखाई मूला विद्या को नष्ट कर देने वाला ज्ञान को पैदा करने का सामर्थ्य निर्गुण निर्णोपासनात्मिका मानसिक क्रिया में विद्यमान है दृष्टान देते इसलिए जैसे जावाल ओपरेशन कहा है अभिमुक्तोपासना तारक ब्रमुख बुद्धिवत अभिमुक्तर की उपासना से तारक बुद्धि की प्राप्ति के समान वहां पर वाराणसी का वर्णन वाला परिषद में वाराणसी क्या चीज है, है? और दो नदियां ये कौन है आपकी ईडा और पिंगला है इन दोनों का समागम संयोग क्षेत्र अब इसका नभिमुक्त क्षेत्र है वही वाराणसी है भ्रूमध्य है इस भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र विद्यमान जो, जो लिंग है वही आपकी आत्मा है स्वरूप है उस मुक्त का ध्यान करते करते भाव को ही प्राप्त हो जाए। ऐसे वर्णन आया वहां बहुत विस्तार है लेकिन हमने संक्षेप में आपको बता दिया वहां बहुत सुंदर ढंग से आप पढ़ लेना बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया कैसा कैसा आई इसे कहते अभिमुक्त उपासना ब्रह्म की बुद्धि के उत्पत्ति के समान यहां भी समझना निर्गुण उपासना के द्वारा विद्या का अविद्याला बुद्धि उत्पन्न हो जाती है तथा तो महा माह अभिमुक्त थी प्रसिद्ध लघु जापालो परिषद ही बृह जापालो परिषद है एक लघु जापालो परिषद है एक रुद्र जापालो परिषद है तीनों अलग अलग है रुद्राक्ष वर्णन है और रुद्र जावल प्रसाद में विभूति बनाते वर्णन और भी चीज है अन्य लेकिन ये मुख्य वहाँ पर कैसे गाय होना चाहिए क्या है क्या नहीं है गायों में भी जाते ब्राह्मण गाय क्षत्रिय गाय गाय, गायद्र गाय उनका वर्णन यहाँ रुद्राक्ष में भी पेड़ों का वर्णन किया कोई भी पेड़ हो ब्राह्मण पेड़ क्षत्र पेड़ वैशी पेड़ शुद्र पेड़ होता है रुद्राक्ष भी चार प्रकार का पेड़ ब्राह्मण रुद्राक्ष रुद्राक्ष वैश्रा शुद्रक्ष उसका पहचानना कैसा है तो सारा वर्णन नहीं इन अभिमुक्ति को उपासना का, का वर्णन किया हुआ है जिसके द्वारा ये था अभिमुक्त सगुण ब्रह्मोपासना सामर्थ्या तारक ब्रह्म विद्या क्या अभिमुक्त क्या है सगुण ब्रह्म है वो अभिमुक्त यहां जो देख रहे हो वो सगुण ब्रह्म देख रहे हो वो सगुण ब्रह्म उपासना के द्वारा ही तारक ब्रह्म ने निर्गुण की विद्या प्राप्ति हो जाती है तारक कौन है मोक्ष प्रदायक निर्गुण तारक कहा जाता है उसको उसके ऊपर बुद्धि ज्ञान प्राप्ति हो जाती है एवं निर्गुणोपासनागुण ब्रह्म ज्ञान हम क्या जाते हैं निर्गुण उपासना से निर्गुण ब्रह्म ज्ञान पैदा होगा और ज्ञान से मोक्ष होगा निर्गुणोपास मोक्ष फलम किं प्रमाण निर्गुणसना ज्ञानोत्दनपूर्वक मोक्ष साधने प्रमाण इश आकामो निष्का ह्य शरीद्रिय अभय मुक्तनीय फलत नृसिमुदरतापनीपनिषद प्रपाटक की द्वितीय मंत्र में में बात आया है स्वमो निष्का आप्तकाम न तस्णत्क्रामी अत्रिय ब्रह्मप्येदी अशरीर निरीद्रिय प्राण ह्यवनाश्चिदाननंदमात्र स स्वराेद छिन्म हि अय ओंगार्छिमयद परमेशर वैकमे ब्रह्म तदवती एक अमृतम अभयम एक अभयम वै ब्रह्मी एवं वेद ये मंत्रो वह कामित वह इति इत्य। इत्य। इत्यादि अनेक मंत्र माने शब्दों के द्वारा वहां अशरीद्रिय अशरीर कह दिया इसका मतलब जन्मादि नहीं चलो शरीर नहीं है सुख शरीर तो होगा यदि कोई का है शरीर भी नहीं है उसका और अभयम सारा जगत भयम एक अभय वे वक्षण दो भलम ना वहां भी बड़ा विचित्र करते इसी को लेकर के भीष क्या बनता भय भीष्म भयम भयम भयाभिरक्षितम भे तू भीम अभिरक्षित भी भय तो भी प्रदाय का भयंकर अर्थात अभिया गीता हम तो भय से रक्षित हैं तो अभय से रक्षित स्वीकार कर रहा है दुर्योधन हम तो द्वैत में ही रहने वाले लोग हैं और यह तो है जिश्वरी सदा अद्वैत कृष्ण के चरणों में रहने वाले अर्थ का कैसा अर्थ रोग गीता में बड़ा विलक्षण होता है एक एक श्लोक का रहस्य बड़ा विलक्षण भाषिकार तो सामान्य रूप अद्वित घटा देते हैं प्रथम अध्याय पर भाषा ऐसे दिखे ही नहीं कुछ अत्यंत तो गंभीर अध्याय क्या अधिकारी अध्याय है वो अधिकारी तो एक तो है नहीं ना? भाषिकार ने सोचा मैं जो लक्षण इसका लिख दू लोग सोचेंगे बस यही अधिकारी का लक्षण होता है इतना ही होता है जितना तो ग्रहण करोगे भाषिकार नहीं कहा इसका प्रमाणिक कह दोगे समस्या होगी और अधिकारी का एक लक्षण तो होता नहीं अनंत प्रकार के अधिकारी है तो लोगों को अनंत प्रकार से व्याख्या करनी पड़ेगी जैसे जैसे अधिकारी अधिकारी के अनंत स्वरूप हैं अनंत रूप वहां बतानी पड़ेगी उसमें भी हम लोग प्रमुख रूप में इसीलिए अधिकारी के रूप में त्रिवेद करता बयालीस श्लोक को हटाना पड़ता है तो स्व काम अभयम ही मुक्त पंचम श्रुतापन प्रकार से ज्ञान का फल मुक्ति श्रुत है स्व सो so, वो कामना रहित है और निष्काम वो भी नहीं कामना रही निकलेगा ना फिर क्यों बोला पुन रुकती दोष हो जाएगा अकाम निष्काम वहां पर एक कहना पड़ेगा एक तो काम रूपी गुण वाला नहीं है और एक कामना का कर्ता भी नहीं है एक तो आत्मा में निषेध कर देना है कामना रूपी गुण को आत्मा में निषेध कर देना और दूसरा कामना का कर्तृत्व भी नहीं एक कर्तृत्व का निषेध करता है एक गुण का निषेध करता है अकामा। कामा ऐसे एक और का करना। आप्त कामा, आत्म काम वह आपना वाला है सकल गामना प्राप्त कोई प्राप्त करना नहीं रहा थे थे थे उसके अगर कोई कामना है।, है भी अपने स्वरूप की कामना और किसी की नहीं इस आत्म कामना नाण उत्क्रांत हो जाए जैसे व्यक्ति प्राणों का उत्क्रमण नहीं होते सारे प्राणी भूतों में भूत लय हो जाए प्राण में प्राण इंद्र तथ देवताओं में जिससे जो बने हुए उसी में वो लय हो जाए तत्वादान कारणों में चले जाएंगे ब्रह्म ब्रह्म आप्य तो ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है अशरीर स्थल शरीर रहित है, निरंद्रिय रहते मनोमय को सचिद निवारण कर दिया हेम सुझ आनंद में कोश है वोशिनी आनंद वो मात्र है। है। प्रकाश है वो वेद जो कभी उसे जानेगा छिन्म अयम आत्मा ओंकारिन्मय है ओंकार चिन्मयदार संसारे वास्तव में चिन्मय ही है ये वेद तस् पर एकमे इस द्वित परमेश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं है तेत अमृतम एकमेव। तद् भवति ये तद तो अमृतम यही अमृत है यही अभय है यही ब्रह्म है अभय वही ब्रम भवदी एवं वेदा अवश्य अभय ब्रह्म को प्राप्त कर जो इसे जानेगा इस रहस्यम यही सकल उपरिषदों का रहस्य ऐसा न समुत्र पांच दो में कह दिया इत्यादि के ही तापनीोपनिषद निर्गुणोपासना से मोक्ष फल शुरू है इस प्रकार तापनीो परिषद में निर्गुण उपासना का फल मोक्ष है ऐसे सुनने को मिलता है उपासना मुक्ति साक्ष उपासना से भी मुक्ति हो सकते है। थे क्योंकि आपने ज्ञान ही एक का नान्य है ना ये। तो दूसरी पंथा भी निकाल दिया रोड उपासना रोड आपने बोलते एक और रोड भी है जिसे मोक्ष प्राप्त होगा पूर्व कहता है उपासना भी मुक्ति सात चेत तरी नान्य पंथ का श्रुति विरोध इत्याशं विद्या व्यवधान न मोक्ष विरोधा मोक्षा मुक्ति का साधन नहीं है ज्ञान विद्या का रूपी व्यवधान है विद्या विद्या को उत्पन्न करेगा और विद्या को उत्पन करके मो, विद्या मोक्ष विद्या व्यवधान के द्वारा ही मोक्ष का प्रदाता है ऐसा विधान है इसे नो कोई विरोध नहीं त्याद उपासन से सामर्थ्या विद्योत्पत्तिर्भवे तथा नान्य पद्धति है तत्म न उपासन से सामर्थ्या विद्यापत्तिर्भव विद्या उपासना विद्या के अंदर अपनी सामर्थ्य की वजह से वह ब्रह्मज्ञान को उत्पन्न कर देगा तथा उसे क्या होगा उससे ऐसा करने में नान्य पद्धति नहीं विरोधते ऐसी व्याख्या करने की वजह से नान्य पद्धति नीचे श्रतियों के साथ हमारे कुल कथन है उपासना से कथन का कोई विरोध नहीं है मरणे ब्रह्मलोके व तत्विद ये आपने इसी नव प्रकरण का एक श्लोक में आपने कहा था मरणे ब्रह्म लोके व या तो मरण के बाद तुरंत ही यदि निर्गुण उपासन करते हुए मरण काल में निर्गुण प्रत्ये हो जाए तो मरणोत्तर काल में वो ब्रह्म हो जाएगा नहीं तो ब्रम्हलोक जाकर के होगा ये कहा था उसी को दोबारा उठा रहे हैं है। उस में में मरणोत्तर काल होता है ये सिद्ध करके दिखा दिया शुरू करके यहां तो वो सिद्ध करके तक सिद्ध दिखा दिए हैं और अब इसे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं इस कामोपासनात्मु समीरिता ब्रह्मलोक का सका प्रश्ने समीरिता निष्काम निर्गुण ब्रह्मोपास से मुक्ति होती है इसके लिए हमने पूर्वलोक में, में बता दिया था हा? कौन सा निशम उत्तरता प्रमाण है निर्गुण ब्रह्म से मुक्ति होती है उसमें और रही बात मरणोत्तर काल में उपासना प्रमाण दे दिया ब्रह्मलोक में जाकर भी होता है इसमें क्या प्रमाण है उसके लिए प्रश्नोत्साह निष्कामोपासना ही तापनीय समीरिता निष्काम उस ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की उपासना से मुक्ति होती है में सम्यक प्रकार से कथित है। का कामना से को तो ब्रह्मलोक तो चला जाएगा सकाम से चेत ब्रह्म लोक निष्काम से चित मरणोत्तरकाली ब्रह्म हो जाएगा वो नहीं सकाम हो तो ब्रह्म लोक तक जाना पड़ जाएगा उसको यह बात कहा क्या कहा गया शब्य प्रश्न समीर शैव्य का जो प्रश्न परिषद का पांचवा प्रश्न शै का प्रश्न है उस पांचवें प्रश्न के जवाब में कहा गया है जो कि अगले श्लोक में बताएंगे वो चीज़। तत्र काम इत्यादि वक्यम पूर्व इन दो में से ताप्रिय वाक्य पूर्व विभुद कथन बिता चुके हैं इधर नहीं शैव्य प्रश्नोपरिषद शव्य प्रश्न संबंधी प्रश्नोप्रशद वाक्य को अभी पाठ ब्रह्मलोके चनियते तस्मा उपास्ते परम ब्रह्म इच्छते सीवघना त्रिमात्रेण जिन तीन मात्राओं के द्वारा अ, उ, म अऊपासना करता है ब्रह्म लोक नीयते तीसरे मात्रा तृतीय मात्रा प्रथम मात्र अमात्र करेगा तो प्राप्त, वो प्राप्ति करेगा तो स्वर्गलोक प्राप्ति करेगा तो ब्रह्मलोक प्राप्ति और तुरंया मात्र ध्यान करेगा तो सद्यो मुक्ति इसलिए कहते हैं ये कहा कैसे शब्दवली हैम पुरुषम की छत है ऐसे कहा वो ब्रह्मलोक में जाएगा वहां जब ब्रह्म जैसे अंतिम ब्रह्म उपदेश प्राप्त होगा प्राप्त होने के बाद वहां जीव घनात परम पुरुषम जीव समस्त जीव समस्त परम न भी जो ब्रह्म उसे यह जीवना जीवण्यो ओम पुषमित स तेजसूर्य यहा पादोदर स्वचाच्यत एव पापना ब्रह्मलोक स एक जीव घनाम पुषे पुरुष यह पुनः जो कोई पुरुष एक अक्षरण परम पुरुषं विध्याय तीन मात्रा वाला इस अक्षर ओम के द्वारा उस एक परम पुरुषम परम पुरुष परमात्मा ब्रह्म है उसका ध्यान करेगा सामरणोत्तर काल में तेजसी सूर्य संपन्न होती सूर्य सूर्यात्म तेज में एक ही भूत हो जाएगा उसी प्रकार जिस प्रकार से वो सांप अपनी को निकाल सावड़ी है।, है उसको छोड़ करके निकल जाता है चमड़ा को ऊपर का चमड़ा को अपने बिल में छोड़ देता है छोड़ करके वो निकल जाता है उसी प्रति शरीर को यही फेंक देता है प्राण आदि लय हो जाएगा और सीधा वहां एवं हई साप सा पर मुक्ता कहने का मतलब वह सकल पापों से मुक्त हो जाता है नहीं प्राणा है यहाँ पर इसका ये तो जाएगा इसलिए कहते हैं स सामूनियत है सामाभिमानी देवता लो क्या करेंगे उसको प्रशंसा करता हुआ यहां से ब्रह्मलोक ले जाएंगे ब्रह्म लोकमीत स वहां जाकर के ब्रह्मा जी के तरफ प्राप्त तो अंक वेदांत तो उपदेश सफलीभूत होकर के ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाता है तो कहते हैं कि पुरुषम जो जो है इस जीव जो ब्रह्मा उससे भी जो परे है श्रेष्ठ है निर्षय रूपा है वह पुरुषयम जो सकल पुरियों में विद्यमान है उस पुरुष को ही वो अनुभव कर लेता है अर्थ रूपता को प्राप्त यदि सकाम से ब्रह्मलोक प्राप्ति शुरू होते हैं। मनुष्य भी प्रश्न सका से ब्रह्मलोक गति रेव प्रतिशंक तथा तत्व साक्षात्कार केवल ब्रह्मलोक प्राप्ति नहीं होगा वहां जाकर के उसको तत्व साक्षात्कार भी हो जाएगा ये भी उसी मंत्र में जोड़ा हुआ है सीधी ब्रह्मलोक ग उपासक ये तस्मात जीव घनाथ जीव समि रूप ब्रह्म लोक गया हुआ वह उपासक इस जीव घन मैंने जीव का जो समि जीवों का समृष्टि रूप गया है ब्रह्मजी है उनसे परम उत्कृष्ट है निरुपारिक पुरुष निरुपाधिकैतन्यूपर ब्रह्मते साक्षात्व ब्रम का ही वो कर लेता है इस मंत्र का